इसमें हमने पहली बार जाना कि सांप्रदायिक सोच हम थोड़ा धीमा कर सकते हैं बेटा इसको सांप्रदायिक सोच धर्म नहीं होते वो धर्म की वाह्य व्यवस्थाएं भर देती है जैसे मुझे पूजा कैसे करनी पाठ कैसे करना व्रत कैसे रखना मुझे आचरण कैसे करना व्यवहार कैसे करना ये सब क्या है ये वाहि आचरण है वही आडंबर है तो सांप्रदायिक सोच अथवा संप्रदाय मठ और मठाधीश हमें केवल बाहर की व्यवस्था देते हैं जबकि धर्म आत्मा की राह है मेरे भीतर की व्यवस्था है हम सब दो जगत जीते हैं आत्मजगत और स्वजगत स्वजगत आत्मजगत और निमित जगत वाहि जगत उसी की व्याख्या अभी तक वेद के चारों ऋषि हमें बतलाते आए हैं कि तुम कहीं आसमानों में पैदा नहीं हुए तुम्हारा शरीर पेड़ों के गर्भ में चिता की राख से अन्न में लौटा वो घटघट वासी है वो पेड़ों में वो ना होता तो मट्टी आने में कैसे लौटते और फिर उसी अन्न को जब एक दंपति ने खाया तो तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अंतरात्मा है जो ईश्वर है उसी ने यज्ञ के द्वारा तुम्हें सुंदर शिशु का रूप दिया अन्न से चिता की राख से फिर मानवतन बना के दिया और फिर वही आत्मा बन के शबरी का राम आज भी तुम्हारी जूठन को रथ में बदलता है तुम में कोई शरीर का एक कोष बनाना भी नहीं जानता आत्मा ही करता है यहां कोई कपोल कल्पित धर्म नहीं है कि किसी ने कह दिया तो आप उसके पीछे भाग पाठशाला है और इसका पाठ्यक्रम प्रत्येक श्रोता स्वयं है अपनी कहानी सुनो अपने को जानो ये इसकी विशेषता है बाकी लोग बताएंगे कि फला भगवान हुए थे पूछो जो अमर हैं अजर अमर अविनाशी हैं उनको हुए थे कैसे कह रहे हो तो? तुम वो तो नित्य हैं तो फिर थे कैसे नहीं लीलाओं के ऐतिहासिक पक्ष अलग हैं लेकिन लीला का आध्यात्मिक पक्ष जो है वो मेरी कहानी है अमर आत्मा की कथा है जो नित्य है, है रहा है रहेगा जो सनातन है सनातन माने नित्य अजर अमर अविनाशी तो इस प्रकार इतिहास को हमने लीला कथाओं में छात्रों को उनका स्वरूप पढ़ाने के लिए लिया जबकि दूसरे धर्मों में इबादत है हाँ? प्रेयर्स हैं पूजा करो प्रार्थना करो सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है मूल धर्म में। यह कि वो ईश्वर भजाते हैं हम तो ईश्वर प्रत्येक जीव को बनाते हैं यदि तुम राम की संतान हो तुम्हें प्रभु ने उत्पन्न किया है उनके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता है अरे तो तुम उनके जैसे निर्मल विनम्र ईमानदार और पवित्र क्यों नहीं हूं क्योंकि तुम तुमको बनाने वाला ना तो गंदा है ना मैला है तो तुमने मैले विचार और गंदगी को अपने जीवन में अपना मुकदर क्यों बना लिया तो बाकी ईश्वर भजाते हैं हम हाँ ईश्वर आप सबको बनाते हैं क्योंकि जब उन्होंने ही बनाया है तो गंदे मत रहो उनके जैसे बन के देख लो यह कहो कि ईश्वर ने तुम्हें नहीं बनाया है हाँ, जैसे वो कहते हैं क्राइस्ट इज ओनली सन ऑफ गाड हमने पूछा बाकी किसके हैं हमने तो सुना पिता एक ही है बनाने वाला अगर इन्हें नाजायज भी गिनू तो किसका तो यहां नहीं है यहां यह है कि हम सब एक पिता की संतान हैं और हम सब समान है ये वाह अडम्बर वाह व्यवस्थाएं जात पात आदि हो सकती हैं सामाजिक वर्गीकरण हो सकता है अन्यथा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हम सब उस आत्मा ब्रह्म की संतान हैं हम हम में न कोई छोटा है न कोई पड़ा है आए आज की ऋचा खोले क्या कह रहे हैं कह रहे हैं ऋषि वधीर ही वधीर ही दस्यु धनम धने निकरण अनुप उपा के भी इंद्र धनुरअि विष्णुक् व्याय यज्ज्वा नीतिमु ये आज की ऋचा है तीसरे सूप की हमारे ऋषि की चौथी ऋचा है दो सूत्र हम पढ़ चुके हैं वदी अहि संधि विच्छेद करो व्यापकता से पूर्णता से धूल धूसरित करो नष्ट कर दो दस्युम हमारी गंदी मनोवृत्तियों को हे आत्मा ही यज्ञ हे घटघट वासी भगवान बैकुंठ में रहते हैं और बैकुंठ तुम में रहता है और जीते न क्या बात है बैकुंठ क्या है विगत हो गया जो कुंठाओं से जिसने कुंठाओं का परित्याग कर दिया वो वही कुंठ जिया वह कुंठ गया जिसके पास कुंठाएं हैं उसके पास नरक है और जो नरक जिएगा वो नरक तो जाएगा ही और तुम तो हमेशा अतीत की पीड़ाओं को जीते रहते हो सोचते रहते हो फिर फिर तो तुम नरक ही तो जीते हो तो नरक ही तो जाओगे क्योंकि जब वैकुंठ नाथ तुम्हारे भीतर बैठा है तो वैकुंठ कहा है वो जहां है कहां है वो भीतर है वो और वो भीतर बैठा है और तुम कुंठाएं जिए जाते हो उसका अपमान ही तो करते हैं और भक्ति का स्वांग भी बढ़ते हो तो कहा वदी अही अस्युम व्यापकता से नष्ट कर दें दस्युम हमारी सड़ी हुई गंदी मनोवृत्तियों को विषया को गंदे विचारों को भेदभाव को धने न धन के पीछे भागती मनोवृत्तियां और पाने की इच्छा बाहरी बाहर लिपटने की जो हमारी वृत्तियां हैं इन सब का हे आत्मा हे यज्ञ आज आप अंतिम रूप से सर्वनाश कर दो कि जिससे मैं अपने अंतर का बैकुंठ जीत तो पाऊं प्रभु जीवन के अमृत क्षण देते रहे और हम विषया शक्ति में चिंता ईर्षा द्वेष में उन्हें बर्बाद करते रहे मंदिर का पुजारी प्रसाद दे तो क्या नाली में फेंकता है कोई और हमने परमेश्वर के हाथ के दिए अमृत क्षणों का प्रसाद चिंता दुख ईर्षा द्वेष भेदभाव लोभ मोह आसक्ति झूठ और कपट की सड़ी हुई नालियों में डाला है उम्र का प्रसाद नालियों में डोलता रहा है हम क्या जिए है क्या जिये और खाली घंटी बजा दी है भजन कर लिया है व्रत हो गया है अरे ये नाटक क्यों कर रहे हो ईमानदारी से मनुष्य की योनी में हो आज पल डालो अपने आप को तो कहा इन सब विषयों को आसक्तियों को नारायण जो भटकाती हैं मुझे आज चला दो ये न जले तो सब कुछ जल जाए सोचो जब आप बहुत छोटे थे संसार नहीं जानते थे भोला मन था भोली चाहत थी भेदभाव नहीं जानते थे जो भी प्यार से बुला लेता था किलकारी मारते उसी की बाहों में सिमट जाते थे सबको बहुत प्यारी लगते थे तुम आगे बढ़े विषया शक्तियों के भाव आए लोग मोह और भेद भाव आया आज तुम किसे अच्छे लगते हो और तुम्हें कौन अच्छा लगता है सिवाय माया के पैसे के इस माया के लिए इस धन के लिए तुम्हारा अपनों के साथ विश्वास नहीं है यदि ये दस्यू न मरे तो तुम तो जरूर मर जाओगे जन्म व्यर्थ हो जाएगा आज क्या किसी एक पर भी तुम यकीन कर सकते हो तो ये दस्यू नहीं थी ये लिपसाएं पैसों के पीछे भागने वाली मनोवृत्तियां अब पागलों की तरह दौड़ रहे थे और मानते थे कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो अरे धृतराष्ट्र के से भी कहीं अधिक अंधे नहीं थे तो क्या थे तुम तो? आत्मा की मिठास गई आत्मा के भाव गए अपनों पर भी शक करने की कारण आए और हर रिश्ता तुम्हें चुभने लगा और तुम भी चुभते रहे सबको क्या ये मनुष्य की योनि है क्या ये तुम्हारा जन्म जीवन है क्या ये ईमानदार जिंदगी है तुम्हारी वही कह रहा हूं यहां पर और यहां तो ये यह है जो बीत गया उससे भी चिपका बैठा हूं याद करके थोड़ी देर फू कर लेता हूं रो लेती हूं या रो लेता हूं आधा पतन है पाप की अंतिम अवस्था है ये कि जो समय उसके रोमांच में उसकी मस्ती में आत्मा के आनंद में जाना था वो कहा जा रहा है और जो अपने साथ इतने बड़े अपराध कर रहा है उसने सबके साथ धर्म निभाया है वो कहे भी तो मानेगा कौन तो यही कह रहा हूं यार कि वीर ही अरे अब तो नाश हो जाए दस्युम इन विषया शक्तियों का हर क्षण वो दे रहा मट्टी से अन्न रहा भोजन को रथ के कणों में बदलता मेरा गोविंद है और मैं पैसे के पीछे भागता अपने अंतर मन में नहीं आता अपनी आत्मा को नहीं खोजता कि जहां आज भी हर सांस में जन्म रहा वो यज्ञ जो आहारनिश प्रज्वलित है जो को आहुतियां देता रक्त और ज्योति के कणों में लौटता है तो मुझे अगली सांस अगला जीवन का और धड़कन पाता हूं मैं नहीं मैं तो बस कपट ही कपट जिए जाता हूं तो कहा वही दस्यु धन धने एक चरण अब तू तो एक ही में मेरा विचरण हो मेरी आत्मा अनंत में हो अब भटकू ना कभी आज उसी में उप व्याप्त हो जाऊं उसी का अनुसरण करूं उपशाह के भीर उसी में व्याप्त हूं कैसे शाके के इस प्रकार ब्रह्म ज्वालाओं में वनस्पतियां भोजन आदि यज्ञ होकर ज्योति बनते हैं हे नारायण आज मैं सशरीर हे आत्मा फिर लौट आप में यज्ञ हो जाऊं मेरा तन सामग्री बने मेरा मन सामग्री बने मेरे विचार आहूतियां बने और गोविंद आप ही के कृष्ण अग्नियों में आज समा जाए कृष्ण माने अग्नि भी होता है बहुत बार लिखा चुका हूं आज तो मिलन हो आपसे गोविंद आज तो योग आपसे हटकर पतन ही तुझे हैं हम सब भले दंभ के अंधे माने कि हमने बड़ी कामयाब जिंदगी जी है अरे नरक जिए हैं आपने उपशाके के भी ही इंद्र उपशाके के भी ही उप माने व्याप्त हो शाके भी सामग्री के वनस्पतियां जैसे अग्नियों में समाती हैं और रूप लेती हैं आज रूप सामग्री के जैसा उन्हीं वनस्पतियों के जैसा बना होती मेरे ही अंतर में आत्म ज्वालाओं में जल जाए बाहर पित्र यान पर अर्थात वो पेड़ जिनके फलों से ही शरीर बना है उनके यान पर क्यों चिता जले मेरी हे कृष्ण हे अग्नि जब आप प्रज्वलित हैं मुझमें तो मैं रोम रोम आप ही में क्यों ना भस्म हो जाओ क्यों आवागमन हो फिर क्यों फिर भटकना पड़े मुझको नारायण मैं आप में जुड़ूं जैसे लोटा भर पानी सागर में गिरा तो सागर हो गया आज सब एक क्षीर सागर के अधीष्ठा था, था सब तुमने व्याप्त हो जाए कुछ भी न रहे भागी नारायण मैं आप में समाऊ क्योंकि आज आप मुझ में रोम रोम समाए हो और मैं कृत एक क्षण भी तो आपने समाया हुआ नहीं आसक्तियां जीता हूं लोभ जीता हूं विषया जीता हूं तथा कथित नाते रिश्ते जीता हूं और एक नाता आपसे है सिर्फ वही सत्य है और वही नहीं जीता हूं धनोर अधि आगे चले धनोर अधि विष्क् धन की अधिकता विष के समान है ये तो विष पान है और मैं विष ही विष मांगता रहा लाटरिया निकल जाए जहर कुछ और बढ़ जाए संत की वाणी वेद की आवाज होती है और संतों ने इसे बार बार कहा है दाता इतना दीजिए जहां कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए लाठरी किसने मांगी थी लेकिन आज सब पागल हो गए आज ईश्वर नहीं माया चाहिए अटक गए हैं हम सब ये जानते हुए भी कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है सांस नहीं है तुम्हारे एक धड़कन नहीं है लेकिन फिर भी हाय पैसा बस पैसा जहर चाहिए अमृत नहीं पिएंगे तो कहा धनोर अधिक धनों की अधिकता ही तो विष्णुक् विष्वान के समान है व्यायन उसमें व्याप्त होता है जो तो नष्ट हो जाता है है ना? उनकी भांति नहीं यज्वा ना यज्ञ करो ना माने हमको हम सबको हम सब हे गोविंद आज अपनी ही अग्नियों में हे कृष्ण जलाएं आप हमें हमारे ही अंतरात्मा में मेरा मुझसे मिलन हो जाए वैकुंठ हो जाए दुनिया से लिपटते फिरते हो अपने करीब हो अपने से मिलके दिखाओ तो जीवन सफल होगा तो कहा व्यायन यज्वा उसी अन्न की भांति यज्ञ करते हुए ना हमको सन का यहां ये सन का शब्द आया है इसको अच्छी तरह से समझ लें वैसे तो हमने चार ब्रह्म कुमारों में बताया था ना क्या नाम है इनके सनक सनंदन सनत और सनातन ये चार है सनक सामान्य संयुक्त है नक माने विष्णु से जो ये भाव है ये चारों कुमारों में अपने चारों भाव पढ़ो ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी और तुम भी मानस पुत्र हो ब्रह्मा जी के क्योंकि जीव की उत्पत्ति मैथुन से नहीं होती है वो तो शरीर की निमित्त उत्पत्ति होती है अन्यथा वो भी यज्ञ से होती है जीव तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है तो तुम सब क्या हो तुम सब ब्रह्मा जी की मानस संतति हो अपने को घटिया मत बनाओ ब्रह्मा का अपमान होगा तो कहा सन जो विष्णु में मिला हुआ है सनत और जो विनम्रता से अपने आराध्य में झुका हुआ है देखो भक्त की चारों गुण बता रहे हैं सनक सनत सनंदन जो आत्मा के ही आनंद में डूबा हुआ है उसे कोई भौतिकताओं के आनंद नहीं चाहिए और सनातन जो नित्य आत्मा के साथ योग करके नित्य हो गया है अमर हो गया है ना तो यहां क्या आया सन का हा हे नारायण हे विष्णु हे यज्ञ हे आत्मा हे कृष्ण संयुक्त करें हम सबको मिलाए अपने में प्रीति में यू अब हम फिर न जाए आवागमन में प्रेतावस्थाओं में अब न फटके आओ आप लोग संसारी प्यार करते हैं फिर थोड़ी देर में लड़ते झगड़ते हैं अक्सर अब तो टीवी सीरियल पे आता है ना वरना वेस्ट में तो हम देखे ही करते थे यूके में कि अभी आई लव यू देन आई हेट यू डाइवर्स की प्रोसीडिंग कोर्ट में है हा दिस इज योर मिस लव गलत जगह तुम अपने प्यार को उतार लाए हो तो जब गलतियां करोगे तो थप्पड़ तो खाओगे ना हम योगी बहुत प्यार करते हैं अपनी अंतरात्मा से गोविंद से हमारे भाव बहुत कोमल भोले हैं बाहर दे देंगे तो बाहर तो संसार तो बाजार है यहां हर कोई संबंधों का इस्तेमाल करता है वो क्या जाने प्यार होता क्या है तो कल किसी नाली में सड़ रहे होंगे भाव हमारे भी इसलिए हम योगी न किसी से लिपटते हैं न किसी को के करीब होते हैं आत्मा के करीब रहते हैं हमारी अनुभूतियां हमारे भाव ये गोविंद में लिपटे रहते हैं सारे भाव के सहित हम अपनी आत्मा से लिपटते हैं और बाहर निमित जगत है मेरे प्रभु के बनाए हैं सेवा का ही संबंध रखते हैं इसलिए नचेला नचंदा चंदा भज गोविंदा जो निपटते हैं बाहर वो प्रेतावस्थाओं को जाते हैं चाहे वो गुरु हो या मठाधीश रे योगी तेरी भीतर की राह है अतिशय मनोरम गोविंद तुझ में है वही तेरा धाता विधाता सर्वस्व है आ फिर लौट चले अपने भीतर आए बाहर तो ये बाजार है यहां कोई किसी की भावनाओं का आदर नहीं करता सब इस्तेमाल करते हैं और जब से वेस्ट की और मिडिल ईस्ट की गुलामी जी लिए हैं हर चीज डिस्पोजिबल है हा? यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और फेंको तो अब तो और जरूरी है यदि जीना है मुझे यदि मुझे अपने कोमल अनुभूति और भावों को सदा जिंदा रखना है अरे तो मुझे अपने अंतर में ही जीना होगा बाहर तो कदा नहीं जो बाहर जिएंगे वो हर गली ठोकर खाएंगे हर कदम पर मुंह के बल गिरेंगे और वो सदा तबाह रहेंगे तो चल रहे योगी अंतर मन में आत्मज्योतियों में दहती इस कुंड में लपट लपट जल जाए तो बाहर फिर क्यों जाए तो तो अपने अंतर में जलना है क्योंकि बाजार में हर चीज बिकाऊ होती है तुम्हारी भावनाओं का तुम्हारी अनुभूतियों का भक्ति का बाजार ही तो लगेगा और वो बर्बाद ही तो होंगे जो बाहर जीते हैं वो बाहर जलते हैं चिता की लकड़ियों पर जो भीतर जीते हैं आत्मज्योतियों में विलय हो जाता उनका और मुक्त हो जाते वो आवागमन से यही हमने इस ऋचा में पढ़ा है और आए ब्रह्मसूत्र भी खोल लें कहा अपिचा चा इसको सदा याद रखना भूल मत जाना कभी क्या अनुकृतेश पिछला जो ब्रह्मसूत्र है कि हम सब नारायण की अनुकृति हैं प्रतिकृति है कोई मम्मी पापा एक उंगली नहीं बनाते वो तो बर्तनों की भांति हैं निमित्त हैं बनाते तो स्वयं परमेश्वर हैं घटघटवासी आत्मा बनाते हैं और हम सब उन्हीं की प्रतिकृति हैं, उन्हीं की अनुकृति हैं। अरे तो जब हम उन्हीं की प्रतिकृति हैं, उन्हीं की, है, की अनुकृति हैं, तो हमें उनके जैसा ही तो रहना है उनके जैसा ही तो बनना है हमें पाप तो कभी नहीं करना हमें सदा अपि स्मरियत अपिच स्मरिये इसे सदा स्मरण में रखो कि सारी स्मृतियाँ चारों में सारे ग्रंथ पुराण उपराण उपुराण उप, उप उपनिषद आदि शास्त्र जितने भी हैं वो सब एक ही सस्वर में एक ही बात करते हैं कि तुझे अपनी अंतरात्मा में जुड़ना है बाहर निमित जगत है वहां तुझे निमित गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन यदि गुरु भोजेगा तो वंदे कृष्णम जगत गुरु वो तुम्हारे भीतर बैठा है निमित्त में और मूल में क्या भेद होता है राणा प्रताप हुए सुना आपने एक महाराणा हुए थोड़ा सा हट जाता हूं ना तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा राणा प्रताप हुए कई सौ साल पहले की बात है ऐसे ही है ना और अब राणा प्रताप के नाम पर बहुत सारे नाटक ड्रामे होते हैं तो उन नाटकों में जो राणा प्रताप बनता है वो निमित है राणा प्रताप तो नहीं है बोलो उनका अभिनय कर रहा है महाराणा प्रताप का ठीक है ठीक उसी प्रकार तुम्हारा गुरु तुम्हारा अंतरात्मा है इसे प्रथम ऋषि ने ही हमको बतला दिया है इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोयत दिवी गोभीत के हे आत्मा हे यज्ञ हे महान आप ही हमारे महानतम दीक्षा गुरु हैं चक्षस हैं अंतर के चक्षु का ज्ञान देने वाले हैं उसे जागृत करने वाले हैं आ हाँ आ सूर्यम रोहय देवी जब आप में मैं झुकता हूं तो सूरज जैसी चमक ज्योति और ज्ञान पाता हूं गोभीर दृव रैयत और आपकी विशिष्ट ज्योतियों के द्वारा मेरे सारे असत्य और अज्ञान जल जाते हैं गुरु तो मेरा ही अंतरात्मा मात्र आप है तो फिर बाहर के गुरु हां वो भी हैं वहां से वो निमित्त गुरु हैं तुम्हें असली गुरु तक लाने के हेतु हैं उन्हें भी प्रणाम करो उनका भी आदर करो उनका भी सम्मान करो लेकिन वहां रुके मत रहना जो वो राह बताएं तो भीतर असली गुरु से अपने दीक्षा गुरु अंतरात्मा से आके मिलना और दीक्षित हो जाना जैसे रामलीला पर राम का अभिनय करता बालक निमित राम है राम का अभिनय कर रहा है वो राम तो नहीं जिसकी हम कथा कर रहे तो उसी प्रकार चारों वेदों ने कहा कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है लेकिन जो भी तुम्हें इस राह को प्रशस्त करके तुम्हारी अंतरात्मा तक लाए वो निमित्त गुरु है तुम्हारा उसको प्रणाम करना उसका आदर करना सम्मान करना उसके सामने विनम्रता से झुकना क्योंकि झुकोगे नहीं तो पाओगे कैसे बिना झुके तो तुम पानी भी नहीं पी सकते प्याऊ से इसलिए वो तुम्हारे निमित्त गुरु हैं उनकी सेवा करना उनके प्रति अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना और उनसे जो अमृत ज्ञान मिले तो अपने असली गुरु अंतरात्मा से जुड़ जाना अपने सत्य गुरु तक आना अब कहने गुरुमुख हो गए तो अब मोक्ष मिल जाएगा हमने कहा किसको? उनको या तुमको ये बात मन से निकाल दो जिसकी अतृप्तियां इच्छाएं बाहर हैं वो कभी ना जा पाएगा भीतर अपने दूसरों को क्या ले जाएगा और सबको अपने अपने भीतर जाना है हाँ। तो कहा अपी चाह तो बाहर आत्मा संसार तो मुझमे समाया हुआ है जो मैं हूं वो है सचराचर सारा मुझमे सारे ग्रह है सारे नक्षत्र है सारी पृथ्वी है सूर्य चंद्रमा है मुझमें सूक्ष्म होकर सारा सचराचर समाया हुआ है और उसको बनाने वाला परमेश्वर भी आत्मा के रूप में मेरे भीतर विद्यमान है भीतर चलूं तो सचराचर मिलता है बाहर कोरे भटकाव है बोलो किधर जाना है और इसी को हम भगवान श्री कृष्ण की कथा में पढ़ रहे हैं हमने कहा था कि कथाओं को भी साथ में लेंगे और अच्छे से बता दिया था कि भगवान राम का लीलाकार ऐतिहासिक घटना साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुरानी है और केवल सात साढ़े छह से सात हजार वर्ष पूर्व कुछ आगे पीछे भी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वासुदेव के कहने पर हमने इतिहास को लीला कथाओं की अमरता दी और आत्मा को श्री राम नाम दिया वहां मुझको गुरुकुल में एक और मैं इतिहास में अपने उस महान नायक का जिसका मैं वंशज हूं उनके रहस्यों को जानता हूं और दूसरे स्तर पर मैं अपने जीवन के उस अमर क्षणों को अमर आत्मा को श्री राम का नाम देकर अपनी कथा गुरुकुल में सुनता हूँ आचार्य वेद पढ़ाते हैं तो लीलाओं के द्वारा तो हमने भगवान राम का व्यापक दर्शन लिया लीला कथाओं का कि जहां दशरथ जिसने दस इंद्रियों को लगाम लगाई उसका मन दशरथ हुआ आत्मा तो श्री राम है और जिसने दस इंद्रिया दसमुह बनाई और वो बाहर बाहर भाग रहा है वो दस मुँह वाला क्या बना रावण हो गया ऐसे ही कृष्ण की कथा में जब भगवान वासुदेव का भी ऐतिहासिक लीला काल का पटाक्षेप हुआ इतिहास का तो वे व्यास बहुत रोए और उन्होंने कहा गोविंद मैं आपको जाने नहीं दूंगा और उन्होंने श्री कृष्ण को आत्मा का नाम दिया ही अर्जुन ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णव में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम छो में गायत्री प्रणों में ओंकार एवं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं तो इस श्रृंखला में गोविंद का नाम भी वेद व्यास ले आए है हाँ ना श्रीमद भगवत गीता में और आत्मा की कहानी अर्थात हम सब की कथा है श्री कृष्ण कथा इतिहास अपनी जगह है लेकिन गुरुकुल में जो लीला महाकाव्य सुनाते हैं तो उसमें हम बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ा रहे और हम कथा में चल रहे हैं कंस ने पूतना को भेजा पूत माने पवित्र ना माने नहीं और मारी गई पूतना और नवजात शिशु का कुछ भी ना बिगड़ा और मेरी भक्ति का हर नवजात क्षण अपने अपनी जिंदगी में झांको पूतना रोज मार देती है अभी आए अब हम भगवान के होके जियेंगे और थोड़ी देर में ईर्षा द्वेश मोह अतीत में भटक रही हो पूतना बन के बाल कन्हैया को बिछी तो पिला रही हो अपनी भक्ति को यह हत्यारिणी भक्ति भी होती है क्या ये हत्यारिणी भक्ति भी होती है क्या कहते हो भक्ति करता हूं क्या क्या ना कमाया तुमने और ईर्षा द्वेष लोग मुंह आसक्ति और पीड़ा के अतिरिक्त और क्या है कमाया तुमने और फिर भी अपनी हत्यारणी सोच से ऊपर न उठ पाए पूतना और तुमसे पूतना न मारी गई हर बार कृष्ण भक्ति की हत्या होती रही कथा में पूतना मरती है गोविंद नहीं और जीवन में तुमने पूतना को लाया है और हर बार हर सुबह की भक्ति में कृष्ण मारे गए और कहते हो मैं फलाने मंदिर का पुजारी मैं फलाने भगवान में मेरी आस्था है अरे तेरी विषयों में आस्था है तेरी असत्य और अज्ञान में आस्था है तू महापतित लोग भी है कि अपने हाथों से अपनी भक्ति की हर दिन हत्या करता है क्या ये हत्यारणी भक्ति भी कोई भक्ति होती है और झूठे दम्भ जिए जाते हो झूठे दम्भ क्या कभी कोई ईमानदारी आएगी हम में क्या कभी पूरी ईमानदारी से हम अपने अंतर में झुक कर वैकुंठ नाथ से गोविंद से कह सकेंगे कि तू रोम रोम मिला है मुझसे मैं एक क्षण भी ना मिल पाता तुम्हें प्रभु बड़ा भूला था बहुत अज्ञानी था कर रहा था हत्याएं उन हर क्षणों की जो प्रभु तू प्रसाद में देता था मुझे और मानता था कि मैं बड़ा भक्त हूं नारायण जो बीते दिन बीत गए गोविंद अब आपसे बाहर कभी नहीं होगा आपका निमित्त बन के जगत की सेवा करूंगा इच्छा भी नहीं करूंगा इच्छा भी नहीं करेंगे अब, नहीं तो पूतना आ जाएगी पूतना प्रवेश पा जाएगी जब हम यहां आए थे अब तो बहुत आधी सदी के पास होने को आए अब तो मतलब चार दशक से ऊपर हो गया है तो सबने कहा जबरदस्ती रोके रके तुम्हारे लोग लेंगे तो अब पहले तुझे शहर में रहो वहां कहा रहेंगे वहां होटल बनेगा यहाँ गने जंगल थे तो यहाँ के लिए यहां बोल दिया ये जंगल रिजर्व भी करा लिया किस जंगल को कभी नहीं हटाओगे तभी रहेंगे फिर सबने कहा चेले चंदे बनाओ चंदों के बिना कहीं आश्रम चलते हैं तो कहा गोपाल चंदों के साथ तो जी लेंगे गोविंद के साथ कब जीएंगे? इतना तो बदला दो ये तो ग्रह का भी धर्म नहीं है और हम इन कपड़ों में दूसरों से इच्छा करेंगे बोले तो बोले तुमसे इच्छा करूंगा तो उनका अपमान ना होगा मेरे प्रभु का कि नारायण मैं आपसे तृप्त नहीं हूं इसलिए इन लोगों से मांग रहा हूं कहा यहां सब नहीं होगा गाते हो जे ही विधि रखे राम तही विधि रहिए तो फिर जीते क्यों नहीं हो क्या नाटक करते हो कहा ये नहीं होगा वो जैसे रखे कर रहेंगे आत्मभाव से नारायण पर न्यौछावर भाव से जो सेवाएं आएंगी उसी से सबकी सेवा करेंगे मांगने न जाएंगे कहीं इच्छा मन में भी ना हो बोले भूखे मरोगे कल ही हमने कहा ये तो और भी बढ़िया बात है क्योंकि उसकी राह में हम तृत होना कब चाहेंगे हम तो चाहेंगे भूख बढ़ती रहे उसकी तड़प और हो और हो अब बार मुलाकात अंतिम हो जाए कि फिर कभी अलग ना हो तो भूखे रहेंगे ना भाई राजी क्योंकि जहां तुमने इच्छा बाहर ले गए पूतना प्रवेश कर गई और पूतना के पूत बन के बन रह गए तुम, वो तो रावण भी चिल्लाता था राम का नाम लेता था रावण की सेना को मारो रावण के बंदरों को मारो तो वो भी तो राम राम करता था अगर तूने गोविंद गोविंद कर लिया तो कौन से तीर मार दिए रहा तो रावण का रावण ये नहीं हो सकता है अकिंचन ही रहेंगे सचराचर के पैर की धूल को ही माथे से लगाएंगे जो राह पूछेगा उसे प्रभु की राह बताएंगे और राह हमको आती नहीं कोई तो हम बताएंगे क्या चले ना चले उसकी मर्जी लेकिन यहां गुरु चेला संवाद भी नहीं होगा सीए राम मै गाया है तो जी के दिखाएंगे कोई भेद नहीं होगा और आज भी आपके पास हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, जितनी आपके मन में आए ले लेना ले बाकी फेंक देना चाहो तो भीतर से ले जाना नहीं तो फिर बाहर भटकते रहना आपकी मर्जी है उसके लिए कोई आप पशु तो नहीं है कि मैं खूंटे पे बांध दू आप ये सब नहीं होगा खूंटा एक है तुम्हारा अंतर आत्मा बंधना है तो भीतर जाके बंध जाओ बांधोगे भी खुद गांठ भी तुम्हें स्वयं लगानी होगी उस खूंटे पे आत्मा के बंधना स्वयं पड़ेगा कोई दूसरा किसी को नहीं बांधेगा ये सनातन धर्म है ये कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है और यदि इच्छाएं और विषयों के पीछे भागोगे तो पूतना घुस जाएगी तुम्हारे सोच में विचारों में और जब मारी गई पूतना तो कंस भेजता है किसको तृणावर्त को तृण माने तीन का और आवर्त माने बवंड पिछले रविवार की कथा में हमने जाना है विषय वासनाओं के आवेश और आवेग तुम्हारे हर सत्य संकल्प को जला देते हैं कल एक थे एक दूसरे पर न्यौछावर थे और आज भाई भाई में पैसे को लेके मुकदमे चलते हैं त्रिणावर्त भीतर आके खड़ा हो गया है बोला करते रहना कृष्ण भक्ति पहले यहां आके तो मिटो मैं त्रिणावर्त हूं मैं हर चीज को तोड़ता हूं मिटाता हूं ये मैं त्रिणावर्त धर्म को धारण करता हूं और तुम सब त्रृणाव्रत में ही रहते हो थोड़ी सी देर में फुदक गए थोड़ी सी देर में आवेश आ गए ना ये विचार रहा कि ईश्वर भक्ति क्या है अभी मैंने क्या कस्में खाई थी वहीं विषयों में बैठे हैं हाँ संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं हाँ गली चौराहों में कुश्ती लड़ रहे हैं अपने पराए और जात पात की और लिंग भेद में फंसे बैठे हैं और गाते क्या है एको ब्रह्म द्वितीय रास्ते क्या बात अभी ए आप लोग तो बहुत विद्वान है ना तो वो हमारे भक्त कपड़े बना के लिया है अब उनकी भावना अब जंगल में जब होते हैं तो वहां तो कोई कपड़ा मील होती नहीं जो मिल जाता है लपेट लेते क्योंकि कपड़ों से कोई संत नहीं होता है संत स्वभाव से होता है संत तप से होता है संत पवित्रता से होता है तो अब बच्चे लोग ले आए उनकी भावना का अनादर भी नहीं कर सकते उन तो कुछ लकीरें अकीरें होती है कड़ाई फड़ाई हुई तो उसको ले करके एक साहब ने कटाक्ष कर दिया कहना ये कुछ संत हैं क्या मुझे एक घटना याद आती है कि दिल्ली में था तो एक एमपी साहब थे नाम तो अब लूंगा नहींंदा हो जाएगी दूसरे संप्रदाय के थे दिगंबर थे वो उनके गुरु दिगंबर जैन संप्रदाय तो वो भी यही कटाक्ष करते थे कि कपड़े क्यों पहनते मैं बेवकूफ आदमी समाज लाता है कहता है पहनो ऐसे ही जिससे आप हमारे समाज में है ना कोई अभद्र से ना दिखाई पड़ो क्योंकि उनकी देखने की अपनी अवस्था है जंगल में जैसा मिलेगा चल जाएगा लेकिन जब यहां समाज ला रहा है तो उनकी भावना का अनादर करू क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं लेकिन भाई थोड़ा अनुशासन रखना सन्यासी, बस हो गया तो वो मेरे को अपने गुरु जी के ले गए मेरे को सीधा करने के लिए तो वो बैठे हुए थे कहने लगे कपड़ा पहनोगे तो कपड़े की चिंता इसके धोने की चिंता इसके फटने की चिंता तो जब चिंताओं में फंस जाओगे तो तुम तब क्या करोगे वो निर्वस्त्र थे गुरुदेव हमने कहा गुरुदेव हां ये बात तो सही है आप खाना खाते हो क्या बोले दे धर्म है खाना पड़ता तो हमने हगने की भी चिंता होती होगी कि इससे उपरां हो गए चिंता मुक्त हो गए क्या क्या बेवकूफी की पादे करते हो बेहुदी बातें हैं कुतर्क हैं। अरे जब जंगल से आए तो समाज ने कहा स्वामी जी हम आपको सजाना चाहते हैं वो हमें प्यार करते हैं अपने बच्चे को भी तो लोग सजाते हैं तो उनके भाव का क्या अनादर हो सकता है हमने हाँ। कहा वैसे एक बात बताऊं ये बताओ कि ये बाकी चिंताएं आप खाने की भागने की कब छोड़ोगे लघु शंका की आपको भी आप तो बड़े ऊंचे हैं ना स्वामी जी हा दिगंबर स्वामी जी तो आपको तो चिंता मुक्त होना है हमने कहा एक बात बताएं आपको ये चेला आपका बहुत ढोंगी है बहुत पाजी है ये एम जो है बताइए गुरु आपको मानता आप खुद सूसरा कपड़ा पहने बैठे आज तक आपने ये फालोर ही नहीं बना आज तो मैं इसके नहीं इसकी घरवाली के भी उतरवाऊंगा ये आपके अननिभत्त बनेंगे आपको अभी तक ये धोखा दे रहे थे और भागे सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए निकल यहां बात आज सारे के सारे चेले बनोंगे हैं गुरु को थामे बैठा है मूर्खता की बातें वही सतही बातें भीतर गए नहीं गहराई पाए नहीं तो सतही बात तो करोगे और यह बातें तुमसे कौन कहलवा रहा है त्रिणावर्त कितने सगे हो उसके भक्ति कृष्ण की जीना त्रिणावर्त में लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे मैंने पूतना मारी है यदि भक्त बनना है तो तुम्हें भी अपने जीवन की पूतना आज कसम खा के मारनी होगी जैसे त्रिणावर्त को मारा है तुझे भी अपने जीवन के सारे त्रिणावर्त मारने होंगे ये लीला इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं खाली जय जय गा के चला जा और नाटक ड्रामे करता रहे अरे जा, अपनी जिंदगी की अपनी आंख की इस अंधता को मिटा त्रिणावर्त को मार नहीं तो तूने कोई लीला कथा नहीं सुनी है तू तो कोई भक्त वक्त नहीं है और जब त्रिणाव्रत भी मारा गया तो कंस ऑर्डर गया कि लगता है कि मेरा काल विकराल है जब जन्म हुआ है तब इतना भारी है तो अब क्या करूं तो उनकी पत्नियों ने अस्थि और प्राप्ति ने जो जरासंध की बेटियां हैं असुरराज की उन्होंने अपने पति कंस से कहा डरो मत हमारे पिताश्री ने तुम्हें असुरों की पूरी सेना दे रखी है सुर मैंने होता है देवता तो जो अच्छे विचार हैं वो कौन से विचार हैं और जो अच्छाई जिनमें नहीं है वो विचार असुर हैं विचार ही सुर है विचार ही असुर है अन भीतर को आत्मा से जुड़ता है तो सुर है भौतिकताओं में भागता है तो असुर है क्या बने हुए हो पूछो नहीं अच्छा नहीं पूछता हाँ तो कहा शुर को भेजो शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचता है हा गांव में उसको अधी कहते हैं अधी है ना एक ही बैल लगता है उसमें एक बछड़ा खींचता है बैलगाड़ी में तो दो लगते हैं ये अधी होती है छोटा अधी बोलते हैं उसको उसको शकट कहते हैं और नाम है शकटासुर जो असुर आ रहा है पीछे और कथा कुछ इस प्रकार है कि कंस पापी है आतताई है गरीब ग्वालों को सब कुछ सताता है यदि समय पर दूध दही घी मक्खन न पहुंचे तो उसके असुर आकर के गाय भी उठा ले जाते हैं और उनकी झोपड़ियों में भी ग्वालों की आग लगा जाते हैं भीषण आतंक है कंस का वो आतताई किसी को जीने नहीं देता और आज भी किसी घर को ये मन कंस जीने नहीं देता ये महाआतताई है हर घर से पीड़ाएं सुनने में आती हैं, चीशे आती हैं झगड़े आते हैं चाहे जिस गली से गुजर जाओ मन की मिठास आत्मा का रस अब किसी घर में मिलता नहीं है। है क्या है किसी के पास कंस बैठा है हर घर में और कंस जीना सबकी नियति बन गई और भक्ति की कृष्ण की बात करते तो जल्दी से वो सब सामान ला ला के दे रहे हैं और यशोदा जी और वसुदी वो नंद जी उसी सामान को उठा के शकट में भरते जा रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाए कंस के यहाँ नहीं तो आतताई के असुर आ गए तो हमें बहुत सताएंगे गाय भी उठा ले जाएंगे सारा साम्राज्य त्रस्त है कंस से बाल कन्हैया हैं तो उनको शकट के नीचे लिटा दिया गर्मी बहुत है तो छाया रहेगी और शकट में सामान भर रहे हैं भी आ गया शक्टासुर और उस असुर ने देखा कि सब लोग तो सामान लाने में व्यस्त है यही मौका है चलो मैं शकट के ऊपर उतर आता हूं और कस केस को दबा दूंगा धरती में समा जाएगी ये और वो बच्चा पिचक के मर जाएगा इन्हें पता ही नहीं चलेगा भगवान भी मन मन मुस्कुराते हैं क्या हो शक्टासुर और शक्टासुर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा कि शकट को पिचका दे तो शकट के नीचे से गोविंद ने लात मारी नवजात शिशु ने और शकट हवा में उछलता हुआ उस असुर को लिए हाँ कई योजन ऊपर जाने के बाद जब गिरा तो शक्टासुर खुद मर गया और कंस का तीसरा प्रहार भी विफल गया मन कंस है असुर विचार ही त्रिणाव्रत पूतना और शक्टासुर हैं, आपको मारने हैं यदि भक्ति जिएगी यदि आप भक्ति को जिला पाएंगे नहीं समझे मेरी कथा को नहीं समझ में आया अरे हम में हर कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी को बन के बछड़ा अकेला ही ढूंढता है अकेला ही आता है अकेला ही जाता है भले फेरे फिरते हूं कुछ होते हूं इकट्ठे नहीं सब अलग अलग जाते हैं हर व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष इमेटीरियल हर कोई अपनी शकट खुद ढोता है यदि शकट में कृष्ण को नीचे लिटालोगे तो शक्टास्पुर आ जाएगा अगर ऊपर बिठा लोगे तो शकट अमर हो जाएगा बोलो क्या करना है बहुत एकताओं से घर भरने वालों ये शकट उलट जाएगी तुम्हारी गोविंद को नीचे डालोगे तो ऊपर से शक्टासुर आ जाएगा और कन्हैया ऊपर होंगे तो शक्टासुर ऊपर ही मारा जाएगा शकट बच जाएगी आज घर बनाते हो मकान बनाते हो संदास भी तुम्हारा बहुत बड़ा होता है लेकिन भगवान के लिए एक छोटा सा आला बना देते हो कि गोविंद तुम शकट के नीचे ही रहना और थोड़ा सा फूल पत्ती डाले जय जय किया फिर बंद बाकी सारा दिन कंस का साम्राज्य झूठ बोलेंगे कपट करेंगे भेदभाव करेंगे विषय शक्तियों में रहेंगे तो बताओ तुम्हारे शकट जीवन के उल्टेंगे कैसे नहीं गोविंद को नीचे नहीं ऊपर बिठाना था तो शक्तासुर तुम्हारे जीवन में नहीं आते आज शक्तासुर तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा भक्ति सब कुछ मार देता है और यदि श्री हरि के निमित्त होकर जीते तो आत्मा की मिठास जीते आत्मा का रस जीते आत्मा की मस्ती जीते ईश्वर ही ईश्वर आत्मा का मिलता फिर क्या शक्सते और क्या शकट उलटता आज क्या अवस्था है हमारी कभी गुरुकुल में आपके पुरखे हमारे से पल के जाते थे हम उनके मन के भोले घड़े आत्मज्ञान से भर देते थे के शकट कभी नहीं उलटते थे क्यों क्योंकि वो एक नियमित जीवन आत्मा से जुड़ के जीना है जगत तो निमित्त नाट्यशाला है आज आसक्त जगत सब कुछ है भक्ति जो है ये निमित्त भक्ति है उल्टा कर दिया तुमने तो तुम्हारे सुख उल्टे तुम्हारे जीवन के अर्थ उल्टे और तुम्हें रोग व्याधि और पीड़ा ही जीनी पड़ी यदि आज गोविंद को हर शकट के ऊपर ले आओ क्या हर उपलब्धि के ऊपर नारायण विराजें तो शक्टासुर नहीं आएगा नहीं तो क्या नाता क्या रिश्ता क्या मेरा क्या तेरा क्या पति पत्नी हर शकट उलटेगी और हर जगह पीड़ा छीलोगे ये देख रहे हैं ये मंदिर ये वास्तु मंदिर है यदि भाव से ईमानदारी से बीच में बैठे हो तो हर ओर से से मंदिरों हरोोतियों की गंगा प्रवाहित हो रही है सहसार स्नान इस है इसीलिए हर ओर से मंदिरों को यथा स्थान बनाया है कि जरा सा तुम्हारे मन में एक लपट उठे तो ये ज्वाला बना दे लेकिन जरा सी आंच है क्या भक्ति की खाली यहां हाथ जोड़ के जय जय मत करना इनके भाव लेना जब ध्यान में बैठोगे तो हर ओर से प्रकाश और ठंडी हवाएं आएंगी तो आपको लगेगा कि हर ओर से देवों की कृपा आ रही है ये वास्तु मंदिर है इसलिए ध्यान का ये सबसे सुंदर स्थान इसलिए बाहर बैकुंठ लिखा है तुम्हारे अंतर जगत की जैसा है लेकिन वैकुंठ की योग्यता भी लाओ भाव भी लाओ मिल जाएगा आज शक्तासुर पीड़ा ही तो हम सब की व्यथा कथा है आज सुबह से शाम तक मेरे पास भी आते हो स्वामी जी ये पीड़ा है अब बोले भाई मेरे को घंटा तो बीच तो आता नहीं मैं जानता ही नहीं और मेरी इसमें आस्था ही नहीं तो मैं आपको कहां से दे दू मेरे पास तो गोविंद है चाहो तो ले लो हाँ। और ठगी में आस्था नहीं हाँ और तंत्र मुझे ठगी दिखाई पड़ता है अभी होता होगा कुछ मैं नहीं जानता ना नारायण तो तृणा वर्त मारा गया है सारे गोकुल में गोविंद के धाम में जय जयकार हो रही है कंस के यहाँ हाहाकार हो रही है और क्यों होती है हाहाकार आज हर घर में कंस के हैं क्या नहीं तो जय जयकार क्यों नहीं होती सुख क्यों नहीं बसते, अमृत क्यों नहीं आता बताओ घर को गोकुल बनाओगे या कंस का अखाड़ा पूतना मरी तो गोकुल में जय जयकार है कंस के घर हाहा कार है और देखो क्या बात है एक बार हम एक सज्जन के यहाँ गए भक्त थे अभी तो कहीं जाते नहीं है तो अभी जाने की बात भी नहीं है क्योंकि लोग अजीब अजीब बात करते हैं अभी उसी दिन एक सज्जन यहाँ पधारे और मुझे कहने लगे स्वामी जी मैंने 40 साल पहले आपके पिताजी से प्रवचन सुना था बिल्कुल आप जैसे ही दिखते थे ऐसे ही बोलते थे और हम कैसे कहें कि वो पिताजी भी हमें ही थे? <laughs> <laughs> ऐसा बहुत बार हो चुका है एक कई दशक के बाद जब हम गए नागपुर में तो सब लगे फुस ने बोले लगता है सनातन स्वामी नहीं आए बेटे को भेज दिया है हमने कहा क्या बात है तुम लोग दिमाग खराब है क्या जब सबको नाम लेके तो बोले स्वामी जी तो आप ही हो तो हमने कहा तो हम ही तो तो बोले तो बूढ़े थे सामने, खड़े। तो हमने भाई नोट उतने ही है कोई कम खर्चता है अभी सौ रुपए है तुम्हारे पास तो तुम साल में एक रुपया खर्चवा करोगे तो कितने साल खर्चा करोगे और अगर अठन्नी करोगे तो 200 सौ साल हो जाएंगे और अगर एक साल में 100 रुपए खर्चा कर दोगे तो अगला साल मिलेगा क्या तो उम्र के दिन हैं गोविंद जी लोग बढ़ते रहते हैं कंस की तरफ चले जाओ घटते जाएंगे मर्जी तुम्हारी है आज हम सबको सोचना है कि कंस का अखाड़ा बनके के करेंगे या श्री हरि के निमित्त होकर हम घर ग्रस्थ होंगे गृहस्थ दोनों प्रकार से होता है कि नारायण जो कुछ है आपका मैं निमित हूं ये परिवार भी निमित है यहां मैं निमित पति निमित पत्नी निमित पुत्र पिता हूं यहां निमित्त धर्म है मित्र लेकिन मेरा मूल धर्म तो है आत्मा यज्ञ आपसे आपकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता तो नारायण मेरे कर्तव्य में मेरी निष्ठा में खोट नहीं होगा फल आप जानो आप जो समझो उसमें मुझे न ईर्षा होगी न द्वेष होगी न चिंता होगी ना भय होगा ना आतंक होगा क्योंकि फल आपको देना है कर मरणय व अधिकार मां फलेशु कदाचरा तो गोविंद मेरा तो फल में अधिकार नहीं है मैं अपने निमित्त धर्म करूंगा घर में हूं तो घर को बैकुंठ बनाऊंगा बाहर निकला तो मोहल्ला मेरी सेवाओं से बैकुंठ बनेगा